ये कौन सा वचन सार्थक है ये के द्वारा ज्ञान कार्य करने में समर्थ समर्थन किया हम। ये जो था छत्तीसवाजनम क्या किया था ब्रजनारायणम मतलब पाप रूप समुद्र अर्थात पाप हाँ, पाप से कर जाएगा तो आप देखेंगे औ ज्ञानम पापम कथम नाश्य ज्ञान पाप का कैसे नाश करता है ज्ञान पाप का कौन नाश करता है इसका नाश करता है हाँ इस बात को दृष्टान्त सहित कहते हैं यथै कुर्ते धानसी समृद्धा ज्ञान सात यथा ये ढांसी समृद्ध अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुना यथा एधांसी समिधा अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुना ध्यान अग्निर्माणी भस्म सात कुरुते तथा लगाइए यहाँ पदछेद क्या होगा यथा एधांसी यथा एधांसी अन्य देखेंगे अर्जुना यथा यद्या अग्नि अर्जुन यहाँसी भस्म सात कु अग्नि ए धानसी भस्म सात कुध्या का अर्थ है जो सम्यक प्रज्वलिता अच्छी प्रकाश प्रज्वलित अग्नि यथा सम्यक प्रज्वलित अग्नि अच्छी प्रकार से प्रज्वलित अग्निशी भस्म साथ करते काष्ट को भस्म कर देती है शांत नपुंसक प्राप्त है रूप कैसे चलेंगे एधा, एधासी, एधासी, हाँ। लग जाएगा अर्जुन हे अर्जुन यथा समिधा अग्नि जैसे सम्यक प्रज्वलित अग्नि एधांशी भस्म साथ करते अग्नि को भस्म कर देता है अरे जैसे सम्यक प्रज्जलित अग्नि काष्ट को भस्म कर देता है किसको भस्म कर देता है कौन भस्म कर देता है कैसा अग्नि सम्यक प्रज्वलित अग्नि काष्ट को भस्म कर देता है काष्ट भस्म बन जाती है तथा ज्ञान अग्नि ही सर्वकर्माणी भस्म साथ करते उसी प्रकार ज्ञान अग्नि सभी कर्मों को भस्म करती है ज्ञान अग्नि क्या करती है सभी कर्मो को भस्म कर देती है जो पूर्ण पाप रूप कर्म जन्म जन्तर से जीव करता आया है सबको तो भस्म कर देती है कर्मों को भस्म करने, मतलब करने का मतलब है उनको निर्वीक करना आएगा भाष्य में निर्वी करने का मतलब है की फलोत्पादक शक्ति से नहीं करना ज्ञान से क्या होता है कर्मों की फलोत्पादक शक्ति नष्ट हो जाती है तो वे फल को उत्पन्न नहीं, नहीं कर सकती है तो ये ज्ञान की मणिना है देखेंगे यथा एधांशी एधांशी का अर्थ क्या है काष्ठानी समिद्धा का अर्थ है सम्यक सम्यक प्रज्वलित समय का क्या अर्थ है समय विद्या का क्या अर्थ है हाँ दीप्त का तो वही प्रज्वलित अग्नि ही भस्म भावम सात भस्म कर देती है अर्जुन ज्ञान अग्नि बताते हैं ज्ञान में अग्नि ज्ञान अग्नि ही कर्म धारे समास हो गया सर्व कर्मा भस्म सात कुर्ते सभी कर्मों को भस्म कर देती है तथा अच्छा भस्त कर भगवान तो जिस क्रम से पद लिखे है उसी क्रम से व्याख्यान करते हैं का रामानुज वो रामानुजय क्रम से व्याख्यान करते हैं तो थोड़ा सुविधा हो जाती है और इनका भी अच्छी शैली है जिस क्रम से लिखा है ना उसी क्रम पे व्याख्यान करते हैं तो खोजना पड़ता है रामानुज के क्रम से लिखकर व्याख्या करेंगे दोनों की शैली अच्छी है दोनों महापुरुष से अब देखिए यहाँ देखेंगे की क्या हो गया सभी कर्मो को भस्म कर देती है अर्थात निर्वीज कर देती है हाँ निर्वीज कर देती है अर्थात फलोत्पादक शक्ति से रहित कर देती है अब ध्यान देंगे पे यहाँ पर निर्वीज करने का अर्थ हमने बता दिया ना अच्छा अर्थ है ये नहीं तो उसमें भाष्यक प्रकाश व्याख्या में लिया है कि कर्मों का बीज है अज्ञान कर्मों का बीज क्या है हाँ तो वो क्या करती है की वो निर्वीज कर देती है ज्ञान आदि अर्थात वो अज्ञान रहित कर देती है क्या कर देती है ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाएगा और अज्ञान के रहते ही कर्म में फल देने में समर्थ होते हैं और अज्ञान न होने पर कर्म में फल देने में समर्थ नहीं होते हैं ये तो कर्म नाम बीजम अज्ञानम ऐसा भाष्यार्थ प्रकाश में है और आनंद में है अज्ञान जन्य कर्तृत्व भ्रम अज्ञान जन्यम कर्तृत्व भ्रम मतलब अज्ञान से हाँ ठीक है अज्ञान अज्ञान जन्यम कर्तृत्व भ्रम ए कर्म बीज भूतम ऐसा आनंद में है कि अज्ञान से जन्तृत्व का भ्रम भ्रम का कारण क्या है अज्ञान अज्ञान के कारण कर्तृत्व का भ्रम होता है क्या कि मैं करता हूँ मैं तो ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाएगा और अज्ञान के नष्ट होने पर अज्ञान से जन्म कर्तृत्व का भ्रम भी नष्ट हो जाएगा तो जब तक कर्तृत्व तो का भ्रम बना रहता है कि मैं करता हूँ तब तक कर्म फल देते हैं और कर्तित्व का भ्रम नष्ट हो जाने पर कर्म फल नहीं देते हैं ऐसा आनंद ने कहा है उन्होंने किसको माना है बीज अज्ञान से जन्तृत्व भ्रम को तो क्या माना है बीज कर्म का बीज माना है, है? ये बीज है वैसे तो फलोत्पादक शक्ति से रही करना सुगम अर्थ है अच्छा तो ऐसा तो ज्ञान से ज्ञान से अज्ञान नष्ट होगा है और अज्ञान के कार्य सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे ठीक है हाँ पुण्य पाप रूप सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं अब ध्यान देना जैसे आप क्या है कि काष्ट हो तो आप उसमें अग्नि लगा सकते हैं काष्ट में क्या लगा सकते हैं तो इस प्रकार आप पापों में तो ज्ञान नहीं कर सकते है ना तो क्या जैसे कहना समय प्रज्जवलित अग्नि में आप काष्ट डाल सकते हैं इस प्रकार ज्ञान रूप अग्नि में तो आप कर्मों को तो उस तरह तो नहीं डाल सकते तो इसके लिए भस्तकार कहते हैं देखना ही करते क्योंकि बात है ना निर्वी यहाँ पर निर्वीजी करो क्यों की थे साथ कुर्ते कुर्ते कर यहाँ क्या किया निर्विजी करो निर्वीजी करो किया क्या में निर्वीजी करो हाँ और जो ऊपर की पंक्ति में न, तो निर्णी है ना यथा धान से सम्मेलन भस्म सात कुर्ते तो यहाँ भस्म सात कार्य निर्वीजी करोटी नहीं किया और ज्ञान अग्नि सर्वकर्मा भस्मसात कुर्ते यहाँ निर्वीजी करोट ऐसे किया तो ये जो प्रदीप अग्नि है ये कास्ट को निर्वीश तो नहीं करती है बिल्कुल भस्म कर लेती है न बिल्कुल भस्म कर की तो नहीं करती और ये निर्वीक कर लेती है निर्वीश समझते है न जैसे की अन्य गेहूं वगैरह रखे हूँ और इनमें कुछ ऐसा विकार आ जाए कि ये फल फिर न दे सके तो वो निर्मित करना होगा ऐसा तो वो में तो नहीं हुए ना वैसे ना। ना। आ, ऐसा अभी तो आप आप इसमें देखेंगे क्योंकि साक्षात हो ज्ञान अग्नि की ज्ञान आग्नि ही ज्ञान आग्नि जैसा बोलना हो लगाना की ज्ञान आग्नि साक्षात अच्छा ये दृष्टांत भी दिया है फिर ऐसा लगाइए जैसा मैं कह रहा हूँ यही करते क्योंकि जिस प्रकार जिस प्रकार सम्यक प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म करती है यहाँ पर ध्यान देना ईंधन और भस्मी कर तुम सकनोती है ना तो यहाँ पर क्या है समिद्धा अग्नि का अध्ययन करना है इसका अध्ययन करेंगे जिस प्रकार सम्यक प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म करती है ईंधन को ईंधन करते क्या है कास्ट ईंधन का क्या अर्थ है हाँ जिस प्रकार सम्यक प्रज्जवलित अग्नि काष्ट को भस्म करती है एक स्कर्थ हुआ ईंधन वी ही ईंधन वी करते क्यूँकी ही ईंधन वस्म ही कर तुम सपनोती क्योंकि जिस प्रकार सम्यक प्रज्जवलित अग्नि काष्ट को भस्म कर सकती है वत था ना तो उस प्रकार फिर जोड़ेंगे उस प्रकार ज्ञान रूप अग्नि साक्षात कर्मों को भस्मी कर तुम न सको यहाँ न ले लेना उस प्रकार ज्ञान रूप अग्नि साक्षात कर्मों को भस्म नहीं कर सकती है उस प्रकार भस्म करेगी नहीं उस प्रकार भस्म नहीं करेगी तो अंतर देखना जैसे अग्नि में ये सूखा काष्ट हो तो भस्म हो गया बिल्कुल और बीज में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए की फल दे सके तो जल भस्म तो नहीं हुए तो वही कर्मो की स्थिति है वो इसलिए क्या है व्यास वास में योग दर्शन के आया है कि अंताकरण में जो है संस्कार रूप से कर्म रहते हैं और ज्ञान रूप अग्नि से क्या है वो निर्वीज हो जाते हैं तो फल नहीं दे पाते आ, हैं।, बताया। तो हैं नहीं तनुकरण तो पहले जब साधन काल में तो वो क्या होते हैं वो हल्के होते हैं और ज्ञान रूप अग्नि से उनको निर्वीज होना चाहे हल्के पहले होते हैं की हल्के होने पर ही ज्ञान रूप अग्नि उनको निर्वीज कर पाती नहीं तो कर नहीं पाएगी तो ण में वो रहते हैं वो निर्वीर हो जाते हैं ऐसा ने कहा ऐसी गर्ज है समित जिस प्रकार क्या है समृद्ध अग्नि ईंधन को भस्म कर दे सकती है ईंधन को भस्म कर सकती है उस प्रकार ज्ञान अग्नि साक्षात ज्ञान अग्नि साक्षात ही ज्ञान अग्नि साक्षात ही कर्मण कर्मों कर्माणी कर्मों को भस्मी कर तुम नग्नो भस्म नहीं कर सकती है उस प्रकार नहीं करेगी तस्मात तो करते इस कारण है अभिप्राय है ना उस कारण यह अभिप्राय है अभिप्राय क्या है देखना सम्यक दर्शन सभी कर्मों के निर्विजित्व में कारण है ये सम्यक ज्ञान सभी कर्मों के बीज रहित करने में कारण है या सभी कर्मो के बीज रहित करने में कारण क्या है सम्यक दर्शन हाँ मतलब सभी कर्मो समय दर्शन से क्या होता है कि सभी कर्म निर्वीज हो जाते हैं भस्म होने का मतलब क्या है निर्वीज हो गए ये नहीं कि भस्म बन गया ऐसा ऐसा इस तरह का नहीं है ना निर्वीज हो जाते हैं यही प्राप्त लग जाएगा तो ये प्रथम पंक्ति हो गई अब ध्यान देंगे आपकी ज्ञान अग्नि से सभी कर्म क्या है निर्वीज हो जाते हैं दग्ध हो जाते हैं तो ये ध्यान देना की ये भोगाय शरीरम है की कर्म फल भोगने के लिए यही क्या प्राप्त होता है शरीर विविध प्रकार के जीव कर्म करता रहता है तो, तो उन कर्मों से ये शरीर प्राप्त होता है तो जिन कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर प्राप्त होता है तो शरीर के प्राप्त होने के बाद में जीव क्या करता है जीवन भर उसी कर्मों का फल भोगता रहता है तो ये जो ध्यान देना शरीर भी किस किसके कारण मिला है कर्म के कारण शरीर किसके किसके कारण मिला है तो अब ध्यान देना यदि कर्म नष्ट हो गया कारण तो उसका कार्य रहना चाहिए शरीर कारण के ना होने पर कार्य नहीं, नहीं।, नहीं रहना चाहिए तो शरीर का कारण क्या है कर्म तो फिर कर्म का नाश होने पर क्या है कि शरीर का नाश उसी हो जाना चाहिए तो ऐसा होता है क्या नहीं होता बहुत सारे जीवन मुक्त तो महापुरुष देखे जाते हैं कि उनका ज्ञान या ज्ञान नष्ट हो गया है फिर भी उनका शरीर बना हुआ है बताए सुनिए तो यहाँ पर भाष्यकार बताते हैं की जिन मतलब की जिन जिन कर्मों से ये शरीर प्राप्त हुआ है उन कर्मों को क्या कहते हैं प्रारब्ध कर्म तो वो कर्म नष्ट नहीं होते ज्ञान रूप से कौन से कर्म कर्म। है तरादद्दुकर। नहीं नहीं होते हैं। जिन कर्मों का फल भोगने के लिए सभी प्राप्त हुआ है वो कर्म ज्ञान रूप अग्नि से नष्ट नहीं होते हैं और श्रीमान संचित कर्म नष्ट होते हैं ऐसा करता होंगे देखो उसको अब देखना जैसे आपके तर्कस में बहुत बाण हो तो जिस बाण को छोड़ दिया गया वो तो अपना काम करेगा ही बाल बालों को आप रोक सकते हैं उनको नहीं छोड़े धूप को नहीं चढ़ा है नहीं छोड़ने उसको छोड़ दिया वो तो अपना काम करेगा ही तो प्रारंभ इसी प्रकार है वो तो भगवान ने पहले से लगा दिया निया निया, निया? निया? तो हो, हो सामर्खार, सामर्खार है चाहे हो सबको होगा ही और सामर्थ्या शास्त्र सामर्थ्या टीकाकारों ने किया है कि शास्त्र से सामर्थ्य से सिद्ध होता है शास्त्र के सामर्थ्य से यह सिद्ध होता है क्या सिद्ध होता है मतलब शास्त्र के सामर्थ्य से यह सिद्ध होता है अवर्य करना क्या सिद्ध होता है आगे बताते हैं इन कर्मणा ना आरब्धम जिस कर्म से शरीर आरंभ हुआ है या जिस कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है जिस कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है तो शरीर तो कर्म के कारण ही उत्पन्न हुआ है ना तो जिन कर्मों कर्मो जिस कर्म के कारण शरीर उत्पन्न हुआ है तो उस कर्म ने फल लेना आरंभ कर दिया है कि नहीं आरंभ कर दिया है कर दिया है ना वायु शरीर भी उसका कार्य है तो योग सूत्र में क्या बताया जात आयुर् भोगा है जन्म आयु और भोग ये सब उसी कर्मो के अनुसार चल रहा है जन्म उसी के अनुसार हुआ है मनुष्य होनी पशु होनी ऐसा जन्म उसी कर्मों के कारण हुआ है आयुष का निर्धारण भी उसी कर्म के कारण है कि कोई सौ वर्ष जिएगा, या पचास वर्ष जिएगा, और भोग जो सुख दुख मिलते हैं उसी के कारण है तो तथ प्रवृत्त फलत्वादर्थ है तथ उस कर्म में उस कर्म में फल क्या है हाँ मतलब फल, फल देने में प्रवृत्त होने के कारण फल देने में प्रवृत्त होने के कारण वो भोग के द्वारा ही सच क्षीयते हुआ कर्म क्षीण होता है छीते क्रिया का कर्ता क्या है सर मतलब फल देने में प्रवृत्त होने के कारण वो फल देने में प्रवृत्त हो चुका मतलब फल देने में लग चुका है वो फल दे रहा है कर्म में तो फल देने में प्रवृत्त होने के कारण उपभोग के द्वारा ही वो कर्म क्षीण होता है उपभोग के द्वारा ही नष्ट द्� होता है मतलब भोग करके भी नष्ट होगा भोगना ही पड़ेगा तो दोनों प्रकार का होता है सुख रूप और दुख रूप दुख रूप भोग है तो फिर बीमारी व्याधि बहुत आएगी सुख रूप भोग है तो आराम से जीवन चला जाएगा हाँ तो भोगना तो पड़ेगा ही दोनों को तो वहाँ पे जो क्या ज्ञानी देखो जब ज्ञान ज्ञानी क्या है ज्ञानी की स्थिति किसमें भ्रम में शरीर में कुछ भी होता रहे वो ध्यान नहीं देता तो है यही समझना चाहिए इतना ही नहीं ज्ञानी भी तो बहुत ज्यादा बीमारी होती है तो बोलते अस्पताल ले से लो डॉक्टर को दिखाओ सब होता है बहुत यथात विचलित करी देती है लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि शरीर में हो रहा है हमें नहीं हो रहा है इस भाव से रहते हैं लेकिन उनको भी कष्ट का तो होता ही है कोई कुछ तो भी कहे क्योंकि आत्मा जो है चेतन है ना आत्मा क्या है स्वयं प्रकाश है दूसरे को प्रकाशित करते अपने को प्रकाशित करती हुई सुख का प्रकाश करेगी कि नहीं करेगी सब होता है लेकिन लोग बहलेबाजी करते हैं ज्ञानी दृष्टि में कुछ नहीं तुम्हारी दृष्टि में है तो गोली कौन खाता है उसे पूछो गोली तुम ही खाते है। है? तो फिर ये सब तो भूल भी बोलना नहीं चाहिए इतना ज्यादा जितना लोग भूल बोल जाता है ये है कि वो जानते हैं कि आत्मस्वरूप में कुछ नहीं है समूपाधि के कारण है उपाधि के कारण है शुभ स्वरूप में कुछ कुछ नहीं है इतना विवेक है ये ठीक है हाँ कोई योगी है समाधि का अभ्यास है तो समाधि लेकर कुछ समय के लिए दुख रही खो सकता है लेकिन जब ये गाला है, है। यानी की शिक्षित तो अलग है ही वो मुक्ति ही है लेकिन वो पता ही नहीं चले ऐसा नहीं बहुत ज्यादा तन हो जाए ईश्वर प्रेम हो किसी किसी को आभा बना रहे कुछ समय के लिए वो तो हो सकता है सर्वथा न हो ऐसा नहीं करी दृष्टि में रोट रोटी और थाली का अंतर तो रहता ही है ना यह है कि उसके अनुसार ब्रह्म से अलग कुछ नहीं सब ब्रह्म ही है, है ना। तो ए, दे तो जो दे दिया हमको थाली में तुमने गोगर क्यों दे दिया भोजन लाइए सब होता है यह है कि भेद बुद्धि नहीं है ज्ञानी की ब्रह्म बुद्धि है ये है ज्ञानी कुछ समझता नहीं ऐसी बात आपके यहाँ पर पाठ कहा गया हो गया कहा गया पाठ करना हमको बोलना लग गया अ प्रारब्ध तो, तो भोग करके ही जाएगा अटाकर्त इस कारण से किस कारण से प्रारब्ध उपभोग के द्वारा ही क्षीण होने से या उपभोग के द्वारा ही प्रारब्ध कर्म क्षीण होने से ये अटाकर्त हुआ कि यानी अप्रिवृत फलानी की जिन कर्मों ने फल देना आरम्भ नहीं, नहीं किया है या जो कर्म फल देने में प्रवृत्त नहीं।, नहीं हुए है जो कर्म फल देने में प्रवृत्त नहीं हुए हैं लग गया की जो कर्म फल देने में प्रवृत्त नहीं हुए हैं अज्ञान ज्ञान उत्पत्ति प्राकृतानी और ज्ञान उत्पत्ति के पूर्व में किए गए ज्ञान उत्पत्ति के पूर्व में ध्यान देना की जब उसको आत्मा का ज्ञान हुआ इसके पूर्व में कर्म किए गए और उन्होंने फल देना अभी आरम्भ नहीं किया जैसे देखना किसी कोई व्यक्ति पैदा हुआ ठीक है और तो वो जन्म से लेकर कर कर्मी करता चला आ रहा है तो उन कर्मों ने तो फल देना अभी आरम्भ नहीं किया है पूर्व जन्म के कर्मों ने क्या है फल देना हाँ इतना जरूर धर्मशास्त्र में बताया जाए की अतिग्र पूर्ण पापा यही वस्तुते कि अति उग्र कोई पुण्य करे या अतिग्र कोई पाप करे तो उसका इसी जन्म में फल मिल जाएगा बहुत उग्र पूर्ण पाप करे तो इसी जन्म में फल मिल जाएगा नहीं सामान्यता तो इस जन्म में ये बात है तो ये जो है ना की जिन कर्मों ने फल देना आरम्भ नहीं किया गया है ऐसे ज्ञान उत्पत्ति के पूर्व में किए गए कर्मे लग गया कैसे लगाएंगे जिन कर्मों ने क्या है जो कर्म फल देने में फिवृत नहीं, नहीं हुए हैं ऐसे वे वे वे कौन से कर्म ज्ञान उत्पत्ति के पूर्व में किए गए कर्म कर्मे ऐसा कर लेना ज्ञान उत्पत्ति प्राप्त करानी यानी अप्रवृत फलानी ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व में किए गए जो कर्म जो फल देने में फिवृत नहीं हुए हैं ऐसे कर्मे जो फल देने में फिवृत नहीं हुए हैं लग गया क्या ज्ञान सावीन और ज्ञान के साथ से किए जाने वाले कर्म ज्ञान के साथ किए जाने वाले कर्म मतलब कोई ज्ञान योग का अभ्यास कर रहा है ज्ञान योग का जब ज्ञान योग का अभ्यास कर रहा है तो शरीर से कुछ ना कुछ तो होता ही है तो ज्ञान के साथ किए जाने वाले कर्म हो गए ज्ञान के हाँ ज्ञान योग का अभ्यास कर रहा है उस समय भी कुछ होता है किसी का भला भी कर देता है ऐसा तो ज्ञान के साथ किए जाने वाले कर्म ये हो गए क्या अतीत अनेक जन्म किसानी और और पूर्व के अनेक जन्म किए गए के अनेक जन्म हाँ। तो ऐसा ध्यान देना कि हमने आपको बताया था ना कि एक बार कि कोई बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही मर गया पैदा होते ही मर गया तो उसने कुछ कर्म किया नहीं, नहीं। तो बताइए उसका अगला जन्म होगा कि नहीं होगा नहीं। तो मुक्ति तो ज्ञान से होती है ज्ञान के बिना तो मुक्ति नहीं है तो अब इसका मतलब क्या है की कभी कभी क्या होता है की प्रारब्ध अनेक जन्मों का भी जनक हो जाता है एक कारण से क्या है क्रिया तो अनेक जन्म हो जाते हैं अथवा ऐसा समझ सकते हैं आप की मनुष्य शरीर से जो कर्म किए जाते हैं वो विभिन्न योनियों में उनका फल भोगना पड़ता है तो क्रिया तो एक शरीर से है अब उसको वृक्ष शरीर से पशु शरीर से पक्षी शरीर से सभी शरीरों के द्वारा प्राप्त करके क्या फल भोगना है किया एक ही शरीर से और सभी शरीरों को प्राप्त करके वो भोगेगा मान लो मनुष्य शरीर में रहते हुए उसने ऐसा कर्म किया कि दस बार उसको पशु बनना पड़ा तो क्या है कि जब पहली बार पशु बना ना तो कुछ प्रारब्ध के कारण क्या हुआ वो पशु बन गया और शेष कर्म उसके संचित बने हुए हैं शेष कर्म क्या है तो एक कुछ प्रारब्ध को लेकर के एक उसका पशु शरीर मिल गया अब वो पशु शरीर समाप्त हुआ तो संचित करो बचे हुए हैं ना उससे फिर कुछ संचित से फिर कुछ प्रारब्ध बन जाएंगे प्रारंभ तो में आता फिर शरीर का निर्माण होगा उस शरीर से भोगेगा फिर जो संचित कर में उसे फिर प्रारंभ तैयार होगा मतलब वही जो स्थिति यहाँ पर है कि अतीत अनेक जन्म के कहानी पूर्व के अनेक जन्म में किए गए पूर्व के अनेक जन्म में किए गए तो बहुत सारे कर्म संस्कार चले आ रहे हैं अब पूर्व के अनेक जन्मों में किए गए तानी सरवाणी उन सभी कर्मों को घसमें करती है कौन पंखी लगाएंगे अच्छा ज्ञान उत्पत्ति प्रा के अप्रिवृत फलानी यानी ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व में किए गए फल देने में प्रवृत्त नहीं हुए हैं जो कर्मे यानी है ना जो कर्मे क्या ज्ञान सातानी नहीं क्या ज्ञान सातान तो पहले था ना और ज्ञान के साथ किए गए मतलब ज्ञान योग के अभ्यास काल में किए गए और क्या अतीत अनेक जन्म कृतानी और पूर्व के अतीत के अनेक जन्मो में किए गए सर्वाणी उन सभी कर्मो को ही या उन सभी कर्मों को निश्चित रूप से ये है ना उन सभी कर्मों को निश्चित रूप से भस्म कर देती है ज्ञान रूप अग्नि तो वो क्या है कि जिसने फल देना आरंभ किया वो तो नहीं होगा तो क्या हुआ कि प्रारंभ कर्म को छोड़ कर तो ऐसा गीता कैसी है ना ज्ञान आग्नि सर्व करात कुड़ते हैं और वो देवी भगवत में है ना भुगतम छीते कर्म कल फोड़ सत्य अवश्य में भोक्त कर्म सुबह तो यहाँ पर है की बिना भोगे करोड़ों क्या, ना भूकल्प कोटी सती रहती है कि बीत जाने पर भी कर्म में बिना भोगे नष्ट नहीं।, नहीं होता है तो गीता कहती है की ज्ञान अग्नि से सभी कर्म नष्ट होते हैं तो विरोध प्रतीत होता है ना तो शास्त्रों में विरोध होता नहीं है जो विरोधा वास प्रतीत होता है इसका पर्याय क्या है ज्ञान की प्रारम्भतर सर्वकर्माणी गीता के श्लोक का अर्थ कर लिया जाए ये प्रारम्भ कर सभी कर्म नष्ट होते हैं तो जो विरोध प्रतीत हो रहा था वह नहीं होता है तो देवी भगवत का क्या हो जाएगा की प्रारम्भ कर्म जो है ना नहीं नहीं विजयी भागवत प्यार होगा प्रारब्ध कर्म अवश्य है, है ना और सैकड़ों करोड़ों सैकड़ों को करोड़ों कंप बीत जाने पर भी प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नष्ट नहीं ये मतलब हुआ और सर्वकर्माणी गीता में क्या कहेंगे प्रारब्ध प्रारंभ तो दोनों की संगति हो जाती है दोनों की संगति इस प्रकार हो जाती है यह एवं क्योंकि ऐसा है अतः इसलिए क्योंकि ऐसा है इसलिए देखेंगे न ही ज्ञान सदृश पवित्र तत्व संसिताल ज्ञानेन ज्ञाने सदृश पवित्र विद्यते ही करते क्योंकि ज्ञान ही करते ज्ञानेन कर्ते इ ज्ञानन विद्यते पवित्र करते इस लोक में क्योंकि इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं है ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु पवित्र हाँ पवित्रकारष्यकार ने किया है पवित्र करने वाला ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं। तो सबसे अधिक पवित्र करने, सब करने वाली कौन सी वस्तु है सबसे अधिक पवित्र करने वाली सबसे अधिक शुद्धि करने वाली वस्तु कौन है ज्ञान है अब क्या है कि हाथ में कोई दूषण लग गया आपने पानी से धो लिया कुछ देर बाद फिर अब रोज जो है ना ये सब नाक मुक धोया जाता है सुबह उठ करके और रोज गंदा हो जाता है है? तो सबसे ज्यादा शुद्धि किसके द्वारा हो सकती है ज्ञान के द्वारा इतनी शुद्धि हो जाएगी कि कभी मल लगेगा ही नहीं मल नहीं लगेगा न कभी शरीर प्राप्त होगा ना कभी मतलब कोई जन्म ही नहीं होगा ज्ञानी ज्यान, का कोई जन्म होता है क्या हाँ ज्ञान होने से ऐसी शुद्धि होती है कि कोई विकार नहीं आता है उसको नया जन्म प्राप्त नहीं होता है और जब तक ये जन्म है तब तक अविद्या उसके नहीं है तो सबसे ज्यादा पवित्र कौन करता है ज्ञान करता है कभी तो ना गीता गंगोधम पीतवा हाँ, ये है अब देखना तो यहाँ पर लगाइए भाग से न ही, ही क्यूँकी ज्ञानम पवित्रम कर पावनम पावनम का पावन करने वाला यहाँ पावनम कर शुद्धिकरण जो तो शुद्धि को करने वाला है शुद्ध करने वाला ज्ञान के समान ये इस लोक में या इस संसार में ज्ञान के समान शुद्ध करने वाली कोई वस्तु ही कर्म में पहले कर लेना की ही यह क्योंकि इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है अच्छा देखेंगे आपको। किसी नहीं को एक में दूला है क्या हम अलग अलग आज बता रहे हैं ना कलिद दिलाना हमको अब देखो देखेंगे आगे तत्व स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनी विन्नति इसको देखेंगे कालेन योग संसिद्ध स्वयं आत्मनिन्नति कालेन योग आत्मनि तद् विन्नति कालेन का अर्थ है समय से कालेन का क्या अर्थ है समय से ज्ञान जो है ना समय से ही प्राप्त होता है ना कैसे तो प्राप्त होता है प्रयास करने वाले को भी समय से प्राप्त होता है तत्काल कुछ नहीं होता है खेत में बीज बो दिया तुरंत फल हो जाएंगे क्या समय तो, लगता है ना और तो, कालीन अर्थ समय से भाष्य में आया है कालेन महता भागता दीर्घ काल भाष्यकार ने बताया है है ना हाँ कालेन करते समय से योगेन संसिद्धा योग, योग से द्वारा शुद्ध अंताकरण वाला होकर योग के द्वारा शुद्ध अंताकरण वाला होकर योग से भाष्यकार ने कर्म योग और समाधि योग दोनों लिया है योग के तो द्वारा शुद्ध अंताकरण वाला होकर क्या शुद्ध अंताकरण वाला होकर मुमुक्सु स्वयं मुमुक्शु मतलब समय से शुभ अंताकरण वाला होकर मुमुक्शु स्वयं आत्मनी तत्व आत्मनी का आत्मविश तत् ज्ञान आत्मविश्यक ज्ञान को प्राप्त करता है आत्मविषय ज्ञान को प्राप्त करता है समय से योग के द्वारा शुद्ध अंताकरण वाला होकर मुमुखक्षु स्वयं आत्मनी तत्विंदती आत्मविश्यक ज्ञान को प्राप्त करता है आत्म किसके अज्ञान को नवा के ज्ञान को प्राप्त करता है समय से प्राप्त करेगा और कैसे योग के द्वारा शुद्ध दंताग्रहण वाला होगा ठीक है तो शुद्ध दंताग्रहण वाला जब तक नहीं होगा तब तक, तक नहीं होगा करता है लग गया भस्म देखेंगे से लेना ज्ञानम स्वयं यो। योग योग का किया है योगेन संसिधा तृतीया समाप है तृतीया तत्पुर योग संसिद्धा का क्या अर्थ है योगे संसिद्धा योग के द्वारा संसिद्धा कर संस्कृत संस्कृता का क्या अर्थ हुआ कि इसमें मतलब शुद्ध अंताकरण वाला होकर हो हो मैंने अर्थ किया है ना शुद्ध अंताकरण वाला होकर और इसी का तात्पर्य भाष्यकार ने बताया है योग्यता मापन्ना कि योग्यता को प्राप्त होकर योग्यता के योग के द्वारा योग्यता को प्राप्त होकर के ज्ञान प्राप्ति की योग्यता किससे आती है के द्वारा और योगेन का अर्थ भाष्यकार करते हैं कर्म योगेन चाहे समाधि योगेन कर्म योग और समाधि योग से तो कर्म योग कर्थ हुआ यहाँ कर्मानुष्ठान से कर्म योग क्या ख्या हुआ मतलब नित्य ने मित्ती कर्म या शास्त्रविध नि कर्म जो हुई है शास्त्र शास्त्रविध जो निष्काम कर्म।, कर्म हुए कर्म योग के द्वारा और समाधि योग के द्वारा समाधि योग गीता में कहा सर्वाणी संयम ने युक्त आशीत मत करा उन सभी इंद्रियों को बस में करके मेरे में चित्र लगाइए भगवान कहते हैं तो ये समाधि योग हुआ समाधि योग के द्वारा क्या है इंद्री और मन पर विजय प्राप्त करनी है इंद्री और मन पर विजय प्राप्त करनी है तो कर्म योग और समाधि योग के द्वारा संसिता कर संस्कृत कर्म योग योगि योगे कर्म योग और समाधि योग के द्वारा शुद्ध अंताकरण वाला होकर अर्थात योग्यता को प्राप्त होकर मुक्तु योग्यता को प्राप्त करके मुक्तु महता महता विशेषण कालीन का ने लगाया है की दीर्घ काल से दीर्घ तो समय लगता है किसी काम में उबना नहीं चाहिए दीर्घ मतलब दीर्घ काल से आत्मनि का अर्थ है तट था ना पहले उसके साथ ज्ञान को तब से लेना ज्ञान हम विन जगत प्राप्त करता है तो सबसे पवित्र वस्तु कौन है ज्ञान अब देखो भाष्यकार औरणिका लिखते हैं ज्ञान प्राप्ति जिस उपाय से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्ति होती है या जिसके द्वारा जिसके द्वारा निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है उपाय उपदृष्ट है वह उपाय कहा जाता है जिस उपाय के द्वारा निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है वह उपाय कहा जाता है अथवा उस उपाय का उपदेश किया जाता है देखो श्रद्धा तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञान लग्वा पराम देखिए श्रद्धावान ल्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब् परिम अतिरणा अधिगछति श्रद्धावान ज्ञानम लगभग श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्रा प्राप्त करता है श्रद्धावान का क्या अर्थ वास्तव में श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है लगाइए श्लोक श्रद्धावान तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञान लगभग श्रद्धावान तत्पर संयतेन्द्रिया श्रद्धावान तत्पर और संयतेन्द्रिय मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है श्रद्धावान तत्पर अर्थ किया है भाष्यकार ने की गुरु की सेवा में तत्परता से लगा हुआ गुरु की सेवा में तत्परता से लगा हुआ यह भाष्यकार ने अर्थ किया है श्रद्धालु तथा गुरु की सेवा श्रद्धालु गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला तथा जितेंद्रीय मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है कौन श्रद्धालु गुरु की सेवा में गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला और जितेंद्रीय मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है ऐसा जैसे है तो देखो भाष्यकार लिखते हैं मतलब ज्ञान को कौन प्राप्त करता है श्रद्धालु तो, तो, तो, तो ये तो यह तो श्रद्धावान होना तो प्रथम लक्षण है यदि नहीं है तब तो कोई होना ही नहीं है तब तो कुछ है? होना ही नहीं है अंदर श्रद्धा एक मन का भाव है भाष्यकार आगे बताते हैं वो भाव नहीं है तो कुछ नहीं होना है चाहे पढ़ लिख करके बोध शब्द शास्त्र में निष्णात हो जाए खूब शास्त्र ज्ञान हो जाए तो भी कुछ नहीं होना हाँ हाँ महाभारत में आया है ना क्या मूर्ख बताया ऐसे लोगों को नहीं उसने महाभारत में सर्वे मूर्खा मूर्ख शास्त्र चिंतकों को भी उसने मूर्ख बताया महाभारत कार्यालय का क्या बताया चूडाम व्याख्या नेदूष्यम तदव देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे श्रद्धा मान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है श्रद्धा से ही काम बनता है नहीं तो काम बनता नहीं जीवन में चाहे कोई शिक्षित हो या शिक्षित हो जो महापुरुषों ने भगवत साक्षात्कार किया है श्रद्धा उनके अंदर कितनी थी कितना प्रेम था उनका परमात्मा के प्रति है बहुत श्रद्धा थी उनके अंदर अब देखे ना अब श्रद्धालुत्वि प्रस्थाना श्रद्धावान होने पर भी या श्रद्धालु होने पर भी कोई गुरु की सेवा में मंद प्रश्न करने वाला होता है हमने क्या श्रद्धावान होने पर भी श्रद्धालु श्रद्धावान होने पर भी कशित मंद प्रस्थाना भवती कोई गुरु की सेवा में मंद प्रश्न करने वाला होता है मतलब अल्प प्रश्न करने वाला होता है कैसा अल्प प्रश्न करने वाला हाँ श्रद्धा तो बहुत है पर तत्परता सेवा नहीं करता है आता hmm. इसलिए कहते हैं तत्पर अब जो बिल्कुल नहीं करता है प्रश्न उसकी तो बात ही नहीं है मंद प्रश्न करने वाले को भी ज्ञान नहीं मिलेगा मंद प्रश्न करने वाले को भी ज्ञान नहीं मिलेगा जो बिल्कुल नहीं करे उसकी तो बात ही छोड़िए आता इसलिए भगवान कहते हैं तत्पर यहाँ देखेंगे ज्ञान लब ज्ञान लब्ध उपाय गुरु का स्नादु अभियुक्त है ये अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के उपाय गुरु की सेवा आदि में अच्छी प्रकार से लगने वाला ज्ञान प्राप्ति के उपाय क्या है गुरु की सेवा यहाँ उपासना करके से सेवा गुरु की सेवा और आदि से क्या है आज्ञा पालन आदि से क्या है यहाँ पर आज्ञा पालन, पालन और हाँ आज्ञा पालन ले लेना और परिस्रश्म भी आया है ना उस पर तो ले लेना है ज्ञान प्राप्ति के उपाय गुरु की सेवा आदि में अच्छी प्रकार से लगा रहने वाला गुरु ज्ञान प्राप्ति के उपाय गुरु की सेवा आदि में तत्पर रहने वाला अच्छी प्रकार लगा रहने वाला ये पुष्कर्थ है तत्पर है इसमें भी मन्द प्रश्न है तो भी क्या होगा ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्ति भी उपाय गुरु की सेवा आदि में अच्छी प्रकार टीकाकारों ने अब युक्त किया है कि आसक्ति युक्त आसक्ति सही होकर के आसक्ति सही हाँ मतलब प्रेम पूर्व मतलब हाँ, प्रीतिपूर्वक प्रीतिपूर्वक करने ज्ञान प्राप्ति के उपाय गुरु की सेवा आदि में प्रीति पूर्वक लगा रहने वाला प्रीति पूर्वक करने वाला ऐसा अब देखेंगे अब देखो यदि कोई श्रद्धालु है और गुरु की सेवा में तत्परता से लगा है और फिर भी यदि जितेंद्री नहीं है तो, नहीं है, तो भी बताते हैं श्रद्धावान तत्परा श्रद्धालु तथा गुरु की सेवा में तत्पर होने पर भी अजित साथ यदि कोई अजित है श्रद्धालु और तत्पर होने पर भी यदि अजित है अथा इसलिए कहते हैं संयतेंद्री तो संयत का को क्या इंद्रिया इंद्रिया बस ये होनी चाहिए हम देखेंगे संयतेंद्री है ना यहाँ देखेंगे संयतानी संयता इंद्रियाणी यश यश लिखा है ना संयतानी संयता इंद्रियाणी संयतेंद्रिया संयत अर्थ होता है क्या जीती हुई इसका क्या संतानी का जीती हुई अर्थात विषय इतानी विषयों से निवृत्त इंद्रिया है जिसकी विषयों से निवृत्त इंद्रिया है उसे कहते हैं संयेंद्री तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है हम्म अच्छा कहीं कहीं ऐसा आता है ना कि तुलसी के पत्ते में राम नाम लिख दिया और फिर तुला में वजन किया गया तो जितना भी वस्तु में रखी गई तो वो क्या कम पड़ गया उसके सामने ऐसा आती ना कहें कहीं के चरित्र तो में रामदे के तरीके मेरे तुलसी में राम नाम लिख दिया इधर दुनिया भर की वस्तुएं कुंटल दो कुंटल रखते जाइए सोना चांदी कहते हैं वो नीचे बना रहा तुलसी तो दल वाला और वो क्या है ऊपर हो गया उसकी बराबरी नहीं हुआ तो इसमें होता क्या है कि जो महापुरुष होते हैं ना महापुरुषों का भगवान के नाम में इतना प्रेम होता है ना उससे उसकी बड़ी शक्ति बढ़ जाती है बड़ी शक्ति बढ़ जाती है वहां पर क्या श्रद्धा ही कारण बनती है यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर वो नहीं बनेगा सिर्फ नहीं बनेगा तो ऐसा एक कथा आती है कि किसी ने उनको जो है राम नाम लिख कर दे दिया किसी तक में इससे तुम्हारा कल्याण होगा और होता रहा उसने सोचा जब राम नाम में ही ये महिमा है तो उसको छाड़ करके अपने समय प्रेम राम नाम दिया उसका सब जो शांति थी वो भंग हो गई क्यों भंग हो गई, तो भंग हो गई। तो भाई महापुरुष के वचनों में विश्वास नहीं है तुमको तो वो जो महापुरुष के वचन थे उसके कारण वो जो है वहाँ पर काम सब हो रहा था और जब महापुरुष के वचनों में विश्वास नहीं हुआ तो वही काम बंद हो गया तो श्रद्धा बहुत काम करती है अब देखेंगे या एवं बूटा श्रद्धावान जो ऐसा श्रद्धालु तत्पर या एवं बूटा श्रद्धावान तत्पर क्या संकेद्रिया जो ऐसा श्रद्धालु तत्पर और जितेंद्रीय है जहाँ अवश्यम ज्ञान हम लगते वह अवश्य ज्ञान को प्राप्त करता है वह जो ऐसा श्रद्धा श्रद्धावान तत्पर आया संखेंद्रिया जो ऐसा श्रद्धालु तत्पर और जितेंद्रीय है वह अवश्य ज्ञान को प्राप्त करता है इसे कोई भी संदेह नहीं और प्रणिका में क्या था एन एकांतिन ज्ञान प्राप्ति जिससे जिसके द्वारा निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्ति होती है निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से ज्ञान प्राप्ति होती है वो उपाय है कि श्रद्धालु होना तत्पर होना और सही सेंद्रीय होना पहले भी उपाय बताए हैं क्या प्रणिपात परिकृष्ण और भाष्यकार बताते हैं की प्रणिपात और परिकृष्ण ये बाह्य उपाय है करना इनको भी है करना इनको भी है क्योंकि भगवान की आज्ञा है लेकिन ये उपाय है बाह क्यों है क्योंकि कपटी मनुष्य भी ऐसा कर सकता है, है।, है।, है प्रश्न भी करेगा खूब दिखाने के लिए लोग जाने की बहुत जिज्ञासा रखते है लेकिन जब है ना तो किसको मूर्ख बना रहा है भगवान को मूर्ख बना सकता है क्या विश्वास होगा ही नहीं क्योंकि जब तक क्या है की जब ये ये क्या है की श्रद्धा लेकिन श्रद्धा में तो ये कपट नहीं चलेगा ना श्रद्धा तो अंदर की चीज है इसको तो, तो तुम बाहर दिखा देगा दूसरे को श्रद्धा तो बनावटी नहीं हो सकती है अंदर का भाव तो बनावटी नहीं होगा अब देखेंगे तू प्रणिपात आदि प्रणिपात आदि तू बहया किंतु प्रणाम आदि बाह उपाय है प्रणाम आदि प्रणाम और परिप्रश्न सेवा भी जो है ना कपटी वाले मनुष्य की लंबे समय नहीं चलती है ना लंबे समय तू प्रणिपात आती किन्तु प्रणिपात और परिप्रथ में बाह्य उपाय हैं कैसे उपाय हैं है अब देखना और अनैकांतिका भी अच्छा वो बाह्य उपाय हैं तथा अनिश्चित उपाय भी हैं कैसे उपाय बाय उपाय हैं अनेकांतिका अपी तथा निश्चित उपाय भी हैं निश्चित उपाय भी हैं नहीं निश्चित उपाय है अपीगन में बाद में बताते है क्योंकि क्योंकि कपट रखने वाले मनुष्य के द्वारा भी संभव है अभी यहाँ ले आना मायावी का क्या अर्थ होता है कपटी कपट रखने वाला क्योंकि कपट रखने वाले मनुष्य के द्वारा भी संभव है, होते हैं हाँ। प्रणाम वगैरह सम्भव ये सकते उपाय नहीं हुए क्यों प्रणाम आदि वायु उपाय क्योंकि कपट रखने वाले के द्वारा भी संभव होते हैं मायावी मायावीवादी या मायावीवादी सम्भवाद अपनी कपट रखने वाले के द्वारा भी संभव होते है न तो तब श्रद्धा तू श्रद्धा तो ऐसा लगाना किंतु श्रद्धा वस्तु है श्रद्धा वस्तु का अर्थ होता है श्रद्धालु किंतु किन्तु ऐसा क्या कहूँ श्रद्धालुता किंतु श्रद्धालुता आदि उपायों में क्या कहूँ मैं किंतु श्रद्धालुता आदि उपायों में कपट नहीं हो सकता है हाँ हम लोग श्रद्धालुता आदि उपायों में या श्रद्धा क्या कहें श्रद्धा वाले में हाँ किन्तु श्रद्धा श्रद्धा उपाय है ना श्रद्धा वत्तु का श्रद्धा कर सकते हैं किंतु श्रद्धा आदि उपायों में वह नहीं हो सकता है क्या लेना मायावित्व यहाँ एक भाग का जो है ना तत्पाथ के परामर्श होगा मायावित्व का किंतु श्रद्धा आदि उपायों में मायावी तो संभव नहीं हो सकता है या कपट संभव नहीं हो सकता वो तो कपट से श्रद्धा नहीं बन सकती है अंदर वो अंदर का भाव है इसी करते इसलिए एकांतता ज्ञान लब्धी उपाय इसी कर्थ इसलिए जो ये स्रध... कुछ जोड़ेंगे इसलिए श्रद्धा तत्पर और संय्री ये निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्ति के उपाय है इसलिए ये निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्ति के उपाय ये मतलब यह मतलब भगवान के द्वारा कहा गया निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्ति का उपाय है अब देखेंगे पुनः किम किम पुनः ज्ञान लाभार्थ की पुनः ज्ञान लाभ से क्या होगा ज्ञान लाभार्थ की ज्ञान लाभ ज्ञान प्राप्ति से क्या होगा ज्ञान प्राप्ति से पुनः क्या होगा ये कहते हैं तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ज्ञान प्राप्त क्या होगा श्लोक में देखेंगे ज्ञानम लब्धवा पराम शांति अचीर्ण आदिगछ ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानम लब्धवा अचिरण ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र पराम शांति को प्राप्त करता है ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र परा शांति को प्राप्त करता है आतंतिक शांति को प्राप्त करता है ऐसी जो शांति को पराशांति कहते हैं जिसके बाद अशांति कभी ना हो, इसका मोक्ष है फिर ज्ञान हो तो अच्छी शीघ्र ही मोक्ष हो जाता है शरीर रहते ही मोक्ष की प्राप्ति होती है अब देखेंगे ज्ञानम नब्बा पराम कर से मोक्ष आख्याम मोक्ष नाम वाली शांतिम कर उप्रतिम मोक्ष नाम वाली उप्रति को अच्छी क्षिक्रम शीघ्र ही क्षिप्रम करम यह अचीरण करते क्षिप्रम कर है है अब देखेंगे सम्यक कि सम्यक से या यथार्थ ज्ञान शीघ्र मोक्ष होता है यह सभी शास्त्र और युक्तियों से सिद्ध सुनिश्चित अर्थ है या सभी शास्त्र और सभी शास्त्र न्याय का से सभी शास्त्र और युक्तियों से सिद्ध सुनिश्चित विषय है सुनिश्चित अर्थ है क्या कौन सा सुनिश्चित अर्थ है ये सम्यक दर्शन से है क्षिप्रमोक्षना कर इस विषय में संशय जो भगवान ने कहा ना कि श्रद्धा से श्रद्धालु तत्पर और संयतेन्द्रीय मनुष्य ज्ञान करता कोई इसमें भगवान के वचनों में संशय करने लगे श्रद्धालु कैसे हो जाएगा हम बिना श्रद्धा भी कर लेंगे काम तत्पर को कैसे होगा बिना तत्पर रहते ही हो जाएगा बिना तत्पर रहते हो सकता है भगवान के बच्नों पर ही संशय करने लगे बहुत लोग ऐसे होते हैं इतना भगवान कहने पर भी ऐसे क्या होता है ना नहीं ये कुछ नहीं होगा हम तत्पर ना होने पर भी सहित ना होने पर भी पर ना होने पर भी हो सकता है लेकिन इसलिए संजय करने लगे जब हर तरह के मनुष्य है अच्छा भगवान सब जानते हैं कि संसार में हर तरह के लोग इसलिए उनको अलग से भूल देते हैं सभी बोला ना संशयात्मा बिन्स्पति भी बोल दिया भगवान ने ये भी कह दिया है भगवान ने अब ये देखेंगे इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए पापिस्टो भी संशया क्योंकि संशय सबसे बड़ा पापी है संशय सबसे बड़ा पापिस्टा सबसे बड़ा पापी कौन है कथम कैसे उचित कहा जाता है भगवान के बचनों पर कर विश्वास न करना गुरु के बचनों में कर विश्वास न करना ये सब भिन्न स्थिति पर आया है <engage> हो जाएगा ये कितना दो बजे है आपका लेट हो जाती हो हाँ? हाँ? हाँ? चलो देखो ये दो मिनट चाहयात्मा विन संचयात्म क्या अश्रद्धान अज्ञ क्या क्या संशयात्मा विनश्य और आश्ञा आश्ञा चा। चा। आ, कभी दो बार बीच राम लक्ष्मणो राम कभी रामा लक्ष्मण ऐसा एक बार बीचा लगाते है राम लक्ष्मण चा। अज्ञा चा, चाह अदाना चा। अज्ञा का क्या है अज्ञानी मतलब आत्मज्ञान से रहित आत्मज्ञान से रहित श्रद्धा न रखने वाला तथा संशय करने वाला मनुष्य विनष्ट हो जाता है ये मनुष्य विनष्ट हो जाता है होने का मतलब क्या है अधोगति होती है उनकी क्या होती है बहुत दुर्गति को प्राप्त होते हैं बहुत कष्ट को प्राप्त होते हैं बहुत महान कष्ट को प्राप्त होते हैं आत्मज्ञान से रहित श्रद्धा न रखने वाले तथा संशय करने वाले मनुष्य विनष्ट हो जाता है लगाएंगे अज्ञा अज्ञा का क्या अर्थ है अनात्म्ञा हाथी, आत्म से रहता आत्मा को ना जानने वाला अस्रद्धा श्रद्धा न करने वाला है, और आत्मा विनस्ट हो जाता है आत्मा करते संशय करने वाला जिसमें में होता है जिसमें संशय भगवान के वचनों में अब देखेंगे अज्ञा श्रद्धा यद्यपि विनष्टता भाष्यकार कहते हैं यद्यपि अज्ञानी और अश्रद्धालु विनष्ट होते हैं यद्यपि अज्ञानी और आश्रद्धालुष्ट होते हैं तथा, तथा ना तथा तथा निन फिर भी वैसे विनष्ट नहीं होते हैं जैसे संशयात्मा विनष्ट होता है तो सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी तो हाँ सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी है संशया हाँ अच्छा तो अज्ञानी का तो पतन होता ही है हाँ देखेंगे अज्ञानी और कहा गया अज्ञानी और श्रद्धा रखने वालों का यद्य विनाश होता है फिर भी वैसा विनाश नहीं होता है जैसा कि संशय करने वाला होता है कहते हैं किन्तु संशय करने वाला सबसे अधिक पापी है संशय करने वाला सबसे अधिक अब देखेंगे ना अयम लोका अस्ति, ना पर ना सुखम संशयात्म न संशयात्म न मतलब भाषा का अर्थ क्या इसका संशय चित्त जिसके चित्त में संशय है, है। मतलब संशय जिसके चित्त में क्या है संशय संशय चित्त वाले मनुष्य को संशय चित्त वाले मनुष्य के लिए यह लोक नहीं है संशय चित्त वाले मनुष्य के लिए यह लोक है। नहीं है यह लोक भी नहीं मिलेगा और जीते जी भी उस लोक में उसको शांति नहीं है जीते जी भी इस लोक में क्या है शांति नहीं मर करके लोक मिलेगा ही नहीं तो संशयात्मा मनुष्य के लिए अयम लोकाना अस्थित यह लोक नहीं है पराना परा से लेना परलोक आती परलोक नहीं है और न सुखम उसके लिए सुख नहीं है अब ध्यान देना कथम कैसे नम सा साधारणापी लोका कि सर्व साधारण के लिए या लोक जो है वो भी उसको नहीं मिलता है मतलब साधारण साधारण मनुष्य लोक क्या कहेंगे साधारण मनुष्य लोक भी नहीं मिलता है तथा न परा से पर, यहां पर परा यहाँ पर पढ़ा लोक का उसको परलोक भी नहीं मिलता है न सुखम सुख भी नहीं मिलता है क्यूँकी उस विषय में भी उसको संदेह उत्पन्न होता है परलोक है या नहीं है होगा ना संदेह संदेह क्या पर लोग है कि नहीं है क्या उसमें भी उसको संदेह होगा बाद में सुख मिलता है कि नहीं मिलता सब में हो जाएगा तो सुख ही नहीं है क्योंकि तथा उस विषय में भी संशय की उत्पत्ति होती है संशय होता है उस विषय में भी संशय होता है संशय आत्म न कर संशय चित्त से तस्मात संशय न करतव्य इसलिए भगवान की बातों पर कोई संशय नहीं करना चाहिए निश्चय होना चाहिए भगवान ने जो कहा है वो यथार्थ है और उसके अनुरूप आचरण करना हमारा धर्म है ओम पूर्णम पोनाम लक्ष्य पोण